उपासना प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है अपने अपने आसन की स्थिति देख लें व्यवस्थित होने ले। पूर्व बताए अनुसार किसी को अपेक्षा हो तो हाथ ऊंचे करके कमर को सीधा कर लें नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें पैर से लेकर सिर तक एक एक अंग को शिथिल करते जाएं। फिर बैठने के लिए जितना प्रयत्न अपेक्षित है उतना बनाए रखते हुए शेष समस्त प्रयत्न शिथिल कर दें आसन की सम्यक स्थिति का एक अनुभव स्मृति मन में बना लें बीच बीच में इसे स्मरण करके पुनः अपनी स्थिति बना लें जितनी अधिक देर तक संभव हो इसी स्थिति में इसी आसन पर बिना हिले टुले बैठे रहे यदि आसन की ये स्थिति किसी के ध्यान में बाधा खड़ी करने लगे पीड़ा हो तो नेत्रों को बंद रखते हुए मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से आसन को बदल लेवें इस समय की उपासना के लिए संकल्प करें हे परमपिता परमात्मा शुद्ध उपासना के क्रम में आज मैं पुनः इस सायकालीन उपासना को करने जा रहा हूं अपने को निर्विकार करने का प्रयास कर रहा हूं अपने मन पर कुछ और अच्छे संस्कार डालने के लिए उद्यत हूं। आपकी कृपा से मेरी यह उपासना मुझे कुछ और निर्विकार बनाएगी मैं कुछ नए अच्छे संस्कार डाल पाऊंगा और कुछ पूरे संस्कार छीन कर पाऊंगा मैं इस उपासना को भी पूर्ण जागरूकता से करूंगा पूरी तत्परता से एक एक क्षण का सदुपयोग करूंगा आपके द्वारा दिए गए उत्तम शरीर बुद्धि और जान की सहायता से इसे संपन्न करूंगा इन साधनों का पूरा उपयोग करूंगा अच्छा उपयोग करूंगा संकल्प करें आप सम्वसन मन को श्वास पर केंद्रित करें नासिका के नथनों पर आते जाते श्वास को देखें श्वास को धीमा लंबा करते जाएं, लयबद्ध, सम गति से समान गति से गहरा श्वास भरें और फिर पूरा श्वास उसी गति से उसी लय से निकाल दें पूर्ण नियंत्रण के साथ श्वसन करते रहें पूरा भरें और पूरा बाहर निकाल दें पूरे नियंत्रण के साथ समान गति से लयबद्ध रूप में श्वास प्रश्वास तीन प्राणायाम श्वास को पूरा भर लें तेजी से संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें मूलबंध लगाए मल द्वार को संकुचित करके ऊपर खींच लें जितना रोक सकते हैं रोके रखें पेट को पीछे की ओर ऊपर खींच के रखें घबराहट होने तक श्वास को यथा सामर्थ्य बाहर ही रोके रखें अधिक घबराहट होने पर लयबद्ध ढंग से श्वास को अंदर भर लें पूरा श्वास भरें और एक दो सामान्य श्वास ले लें इसी प्रक्रिया से दो और बाह्य प्राणायाम कर लें स लेते समय पेट स्वतः बाहर आ ही जाएगा ढीला छोड़ दें और मूल मूलबंध को भी शिथिल कर दें जो समर्थ हैं, वो तीनों प्राणायाम करते हुए मूल मूलबंध लगाए रखेंगे जो मूल मूलबंध नहीं लगा पा रहे हैं कम लगा पा रहे हैं जितना लगा सकते हैं लगाएं, नहीं तो उसके बिना भी प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम पूर्ण होने पर अपने अपने मन का निरीक्षण करें समश्वसन और बाह्य प्राणायाम के बाद मन पर क्या प्रभाव आया है मन पहले से अधिक शांत और स्थिर है प्रत्याहार का संपादन आइए इंद्रियों के किसी विषय को अपने मन के चिंतन का विषय नहीं बनाना है यदि बाह्य कोई विषय कोई शब्द कोई स्पर्श कोई गंध आ भी जाती है उसे विचार का विषय नहीं बनाना है ध्वनि किसकी है कहां से आई है क्यों आई है कैसी है इस प्रकार उसे चिंतन का विषय नहीं बनाना है यदि कोई विषय ग्रहण होता भी है तो भी तत्काल उसे वहीं छोड़ के मन को सर्वव्यापक निराकार परमात्मा में लगाए रखना है संपूर्ण उपासना काल में प्रत्याहार का प्रयोग होता रहेगा सावधानी से विषयों को छोड़े रखना है उस और रुचि उत्सुकता नहीं रखनी है उपेक्षा का भाव रखना है अब धारणा स्थल पर मन को लगा लें अंदर ही अंदर मन को शरीर के उस स्थान पर ले जाएं, जिसे आपने चयन किया है कुछ क्षण के लिए वहां की संवेदनाओं को पकड़ें संवेदनाओं को पकड़ते पकड़ते मन को उसी स्थान पर दृढ़ करते, मन को अब यहीं रखते हुए ध्यान की प्रक्रिया ओम शब्द का उच्चारण उसके सर्वरक्षक अर्थ की भावना शब्द और अर्थ की भावना में से अर्थ की भावना मुख्य बना के रखनी है शब्द का उच्चारण ओम का उच्चारण जिस स्वर और गति से मैं करूं उसके अनुरूप रखें अंदर सर्वरक्षक परमात्मा की भावना बनाए रखें क्षक हैं आप मेरी भी सतत रक्षा कर रहे हैं आपकी रक्षा से रक्षित मैं आपका पुत्र आपकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हूं आपकी रक्षा का सदुपयोग करते हुए मैं आपकी उपासना के माध्यम से अपने अंतःकरण को और पवित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं आप सर्वरक्षक हैं की रक्षा तो सदैव मेरे लिए विद्यमान है आपकी रक्षा इसलिए विद्यमान है क्योंकि आप चाहते हैं मैं आपका पुत्र इस रक्षा का सदुपयोग करता हुआ आपको प्राप्त कर लूं, हे सर्वरक्षक परमात्मा आपकी रक्षा का सदुपयोग करना मैंने प्रारंभ कर दिया है मैं अपने संपूर्ण जीवन को आपके द्वारा रक्षित इस संपूर्ण जीवन को आपकी प्राप्ति के लिए ही अध्यात्म मार्ग पर चलाता रहूं आपकी रक्षा आगे भी विद्यमान है रहेगी हे प्रभु आप सर्व रक्षक हैं सर्वरक्षक अर्थ की भावना सतत विद्यमान रहे सर्व रक्षक परमात्मा सब जगह विद्यमान है उसकी रक्षाएं सर्वत्र विद्यमान हैं मैं जहां भी हूं वहां परमात्मा की रक्षा विद्यमान है हे प्रभु आप सर्व रक्षक हैं आप सर्वत्र रक्षक हैं ओम का मानसिक जप और सर्वरक्षक अर्थ की भावना अन्य विषय उठा लें तो तत्काल रोक करके पुनः उपासना में लग जाए स्थल छूट गया हो तो लगाए रखें पुनः लगा लें सर्व रक्षक ओम धीरे से रुकेंगे ध्यान का अगला चरण गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर की उन सब प्रेरणाओं की कामना जिनके आने पर जिनके स्वीकार कर लेने पर जिनके पकड़ में आ जाने पर ये अध्यात्म का मार्ग सरल और सहज हो जाता है मन में ये कामना प्रार्थना रखते हुए धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करेंगे मंत्र बोलने में शीघ्रता तीव्रता न करें मेरी गति के अनुसार गति रखें अर्थ की भावना और प्रार्थना मुख्य है शब्द को मुख्य न होने दें Oh श्रेष्ठम मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और अर्थ की भावना करते रहे जिन्हें अर्थ नहीं आता है वो जान स्वरूप परमात्मा से सत की कामना प्रार्थना करते रहे मानसिक मन को धारणा स्थल पर लगाए हुए मात्र गायत्री मंत्र और अर्थ की भावना पूरी जागरूकता से तीव्र इच्छा से ईश्वर की सब प्रेरणाओं को चाहे एकदम शांत होकर स्थिर होकर अंतकरण में परमात्मा की प्रेरणाओं को पकड़ने का प्रयास करें परमात्मा की प्रेरणाओं का पुरुषार्थ पूर्वक जो उपयोग पूर्व जीवन में किया है उसको स्मरण करते हुए और प्रेरणाओं को पकड़ने और पाने की कामना मुझे मुझे प्रभु मुझे आपकी अंत प्रेरणा की अत्यंत आवश्यकता है मुझे प्रेरित कीजिए मुझे निर्देशित कीजिए ये जीवन मैं आपको अर्पित कर रहा हूं आपकी प्रेरणाओं के अनुसार इसे चलाना चाहता हूं आपकी प्रेरणा और निर्देश और वैसा ही मेरा जीवन बने इसी में मेरा कल्याण है इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है से रुकेंगे ध्यान की अगली प्रक्रिया में वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने अंतकरण पर आवश्यक संस्कार डालने के लिए जागरूकता से उत्यत हो आसन की स्थिति देख लें बाधा हो तो व्यवस्थित कर लें प्रत्याहार और धारणा स्थल उसी प्रकार बना लें बनाए रखें जिन्हें अर्थ आता है वो साथ ही साथ करते चलेंगे मंत्रोच्चारण में शीघ्रता ना करें धीमे धीमे करते हुए अर्थ की भावना अच्छी तरह हो पाएगी अर्थ की भावना मुख्य है मंत्र शब्द का उच्चारण गौण है जिन्हें मंत्रों के अर्थ नहीं आते और मंत्र भी नहीं आते वे धारणा स्थल पर मन को रखते हुए ईश्वर से समस्त कल्याण की कामना करते रहें और जैसा अर्थ मैं बोलूं उस समय वैसी भावना करते रहें प्रत्येक प्रार्थना पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक हो यदि पिछली बार पिछली उपासना में प्रार्थना की है और तदनुरूप आगे पुरुषार्थ का संकल्प किया था यदि वो पुरुषार्थ नहीं किया है तो ईश्वर के समक्ष खेत प्रकट करते हुए आगे पुरुषार्थ के संकल्प के साथ प्रार्थना करेंगे पुरुषार्थ के चिंतन के बिना प्रार्थना निरर्थक प्राय है प्रार्थना की वैदिक विधि शुद्ध पद्धति को अपनाते हुए प्रार्थना करेंगे स्तुति के शब्द आने पर ईश्वर के प्रति और प्रीति और श्रद्धा का भाव और लगाव का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे भावनाओं को प्रबल करेंगे संसारिक सुख सुविधाएं और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हे प्रभु मेरे लिए सदैव कल्याणप्रद बने रहें एक एक अंग पे आगे मन को ले जाएं उनकी बलवत्ता और पवित्रता की प्रार्थना कामना श्रोत्रोत्र ओ नाभ सर्वशक्तिमान सर्व परमात्मा से शक्ति और सामर्थ्य की कामना परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की कामना जिस अंग में संपूर्ण शरीर में जैसी सामर्थ्य शक्ति चाहते हैं जैसी पवित्रता चाहते हैं उसको मानसिक रूप से विचार में लाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस इस प्रकार की सामर्थ्य और पवित्रता मुझे चाहिए मैं इसका उपयोग आपकी प्राप्ति के लिए करूंगा मैं साधना पथ पर चलने लगा हूं उसमें इनका पूर्ण सदुपयोग करूंगा अगला मंत्र ईश्वर के गुणों का स्मरण चिंतन और उस महान गुणों से युक्त परमात्मा के प्रति और अधिक श्रद्धा का भाव और अधिक प्रीति का भाव उत्पन्न करते रहेंगे Oh प्राणायाम पुनः करें अर्थ का चिंतन मैं बोलता रहूंगा हे ओ आप भू हैं प्राणों के भी प्राण हैं मेरे आधार हैं आप हुआ हैं सब्तकों तो से छुड़ाने हारे हैं आप स्व हैं स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने भक्तों को समस्त मोक्षादि सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं आप महा हैं महान हैं बड़े हैं आप सबसे बड़े हैं आप सबसे अधिक पूजनीय हैं जना है सकल सृष्टि के उत्पत्ति करता है मेरे शरीर को भी आपने उत्पन्न किया है आप तपा हैं शुद्ध स्वरूप हैं दुष्टों को उनके सुधार के लिए यथा योग्य दंड देने वाले हैं आप सत्य स्वरूप हैं आप पूर्ण सत्य हैं आखे अध्मर्षण मंत्र हे प्रभु मेरे जीवन में जो पाप है अघ है मैं अब उसे हटा देने चाहता हूं मैं उसे पूर्णतः हटा देना चाहता हूं उन्हें नष्ट कर देना चाहता हूं मैं अघ का मर्शन चाहता हूं परमात्मा के अनंत सामर्थ्य को मंत्रों में कहा गया है परमात्मा के उस अनंत सामर्थ्य को मन में रखते हुए उसकी न्याय व्यवस्था से किसी भी प्रकार बचने की संभावना को न देखते हुए परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हुए मन के समस्त पापों को शरीर के समस्त पाप कर्मों से दूर हटने की बची हुई स्थिति में अपने को देखते रहेत सत तपसो त्यत त्ययत तत समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजयत आहो रात्राण विदत विश्व मिशी सूर्या चंद्रमस धता पूर्व कल्पय पृथिवी चात क्षम स्वा हे परमपिता परमात्मा वेत ज्ञान और सृष्टि के रचयिता इन सबको सृष्टि को आपने अपने जन्मय तप से बनाया है आप ही सृष्टि की प्रलय करने वाले हैं इस समस्त ब्रह्मांड को पृथ्वी पर स्थित इतने बड़े समुद्र को और अंतरिक्ष में स्थित जल को आपने ही बनाया है आपने ही इस वर्ष को संपत्सर को दिन और रात को बनाया है इस समस्त ब्रह्मांड को बड़ी सहजता से सरलता से धारण करने वाले वश में रखने वाले आपने दिन और रात की व्यवस्था की है आपकी शक्ति सामर्थ्य अनंत है विशाल पृथ्वी इतना बड़ा सूर्य इन सबको आपने धारण कर रखा है इस समस्त ब्रह्मांड को इस पार भी आपने बनाया है और पहले भी आप ही बनाते रहे हैं जब जब ये ब्रह्मांड सृष्टि बनती है आप उसको सदैव उसी प्रकार बनाते रहते हैं स्त्रिलोक को पृथ्वी पृथ्वीलोक को अंतरिक्ष को इस ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त दीप्तिमान ग्रह नक्षत्रों को आपने ही बनाया है जिन ग्रहों को हम जान भी नहीं पा रहे हैं उन्हें आप चला रहे हैं सहज रूप से इन्हें व्यवस्थित रख रहे हैं हम आत्माओं के कल्याण के लिए इस सब को धारण कर रहे हैं आपकी शक्ति अनंत है आप इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है आपसे छुपकर के मैं क्या पाप करूं? और जो पाप कर लिया है मैं किस प्रयत्न से आपके दंड से बच सकूं? आपके सामने मेरी शक्ति सामर्थ कुछ भी नहीं है मैं आपकी दंड व्यवस्था से कभी बच ही नहीं सकता आपके दंड बड़े भयंकर हैं पाप करके छोटा सा सुख लेने के प्रयास में मैं आपके बड़े दुख को क्यों पाना चाहूंगा परमात्मा की अनंत अनंत सामर्थ्य को मन में उभारें और अपनी अति तुच्छ सामर्थ्य को भी अपेक्षा से देखें ऐसे में किसी पाप को करने का अवसर इच्छा कैसे हो सकती है अपने किसी एक दोष को स्मरण में लाएं, जिस दोष को आप हटाना चाहते हैं उसे सामने लाते हुए ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य को सामने उपस्थित करें और अपने को उस दोष से टता हुआ अनुभव करें इस सर्वशक्तिमान परमात्मा के सामने मैं कैसे दोष करूं पिछली उपासना से लेके इस उपासना तक जो दोष हुआ है उसमें से किसी एक को भी ले सकते हैं अथवा पुराने किसी बड़े दोष को भी ले सकते हैं उस अर्घ का पाप का मर्षण होते हुए उसे नष्ट होते हुए देखें उसे पीसा जाता हुआ विलीन होता हुआ देखें अपने मन में उस पाप को करने की इच्छा का समाप्त होना अनुभव करें अघमर्षण करके अपने को हल्का फुल्का अनुभव करें अब धीरे से रुकेंगे आज की उपासना यहीं तक करेंगे किंतु उपासना से उठने से पूर्व कुछ क्षण के लिए पूर्ण शांत रहते हुए पूरी जागरूकता से अपनी अपनी उपासना का निरीक्षण करें कौन सा अंश अच्छा रहा कौन सा अंश त्रुटि युक्त रहा अच्छी उपासना के लिए अच्छे अंश के लिए ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करें कृतज्ञता प्रकट करें न्यूनताओं त्रुटियों के लिए अपने प्रति खेद प्रकट करते हुए ईश्वर से क्षमा याचना करें हे प्रभु इस संपूर्ण काल को मैं आपके लिए समर्पित नहीं कर पाया बीच बीच में सांसारिक विषयों को उठाता रहा अथवा आलस्य में चला गया अश्रद्धा और अरुचि से युक्त तो हुआ जिनके अंदर ये अंश रहे वे उसे दूर करने के संकल्प के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें हे प्रभु मैं अगली उपासना में इन दोषों को ना होने देने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा आज की उपासना के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण को स्मरण करें जिन क्षणों में आपने सबसे अधिक गहराई अनुभव की सर्वाधिक एकाग्रता सर्वाधिक शांति सुख की अनुभूति सर्वाधिक समर्पण किसी एक सबसे ऊंची स्थिति को ले लें स्मरण करें यह आज की उपासना की विशिष्ट उपलब्धि है मैं उस स्थिति तक पहुंचा हूं और इस स्थिति को बनाए रखना चाहता हूं अग्दी उपासना तक बीच बीच में इसी स्थिति का स्मरण करते रहे जब जब संसार की ओर प्रवृति हो इसे स्मरण करके अपने को अच्छी स्थिति में ले आए आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को बिल्कुल धीरे धीरे गति प्रदान करें एक एक कोर को धीरे धीरे मोड़ें और फिर थोड़ी गति तेज करें मुट्ठी को एक बार भींच लें खोल लें हाथ को भिन्न स्थान पर ले जाएं, धीरे से दोनों हाथों को पीछे धीरे से हथेली से टिका लें हाथों का सहारा ले लें पैर की अंगुलियों को वहीं रहते हुए धीरे धीरे संचालित करें पंजों को थोड़ा चला लें टनों में गति करें पैर को धीरे धीरे थोड़ा सा खोल लें आसन परिवर्तित कर लें अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से आंखों को थोड़ा सा खोल लें नीचे देखते हुए संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं और अंदर ही अंदर ये ध्यान रखें मानसिक स्थिति को पकड़े रखने का उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को पकड़े रखने का प्रयास करते रहें स्थिति बनाए रखें दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में ले आए मन में परमात्मा के प्रति नमन कृतज्ञता समर्पण का भाव रखते हुए गीत की पंक्ति बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा चले हम हमर न नक्षण भी बड़े चले हम हमर न नक्षण भी होय दृढ़ल हमारा होय दृढ़ संकल्प हमारा। से नेत्रों को खोल लें दृष्टि नीचे रखते हुए आंतरिक स्थिति यथासम्भव बनाए रखते हुए अगले कार्यक्रम के लिए धीरे धीरे शाला में पहुंचे निवृत्त हो ले थोड़ा टहर लें ओ श